विवेकानंद साहित्य भारत डिट्राइट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संपादकीय टिप्पणियों सहित गुरुवार 15 फरवरी अठारह को डिट्राइट में दिए हुए एक भाषण की रिपोर्ट अपने देश के रीति रिवाज पर कल रात प्रसिद्ध सन्यासी स्वामी विवेकानंद का व्याख्यान यूनिटेरियल चर्च में हुआ जो श्रोताओं से भरा हुआ था उनकी प्राजल और सुंदर शैली को श्रोताओं ने बहुत पसंद किया और वे आदि से अंत तक व्याख्यान को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनते रहे समय समय पर उन्होंने करतल ध्वनि की गिड़गुड़ाहट से अपना अनुमोदन व्यक्त किया यद्यपि उनका यह भाषण शिकागो की धर्म महासभा में दिए गए प्रसिद्ध भाषण की तुलना में अधिक लोकप्रिय था किन्तु वह अत्यधिक रोचक भी था विशेषतः उन स्थलों पर जहाँ वक्ता महोदय प्रवचनात्मक स्थलों से हटकर अपने देशवासियों की कतिपय आध्यात्मिक विशेषताओं का प्रांजल वर्णन करने लगते थे धार्मिक और दार्शनिक और अनिवार्यतः आध्यात्मिक विषयों में ये प्राच्य बंधु सर्वाधिक प्रभुविष्णु हैं और प्रकृति के विराट नैतिक विधान पर विवेकपूर्वक विचार करने से मनुष्य के जो कर्तव्य निर्धारित होते हैं उनका वर्णन करने में उनके कोमल उतरते चढ़ते स्वर जो उनकी जातिगत विशेषता है और उनका रोमांचकारी ढंग लगभग पैगंबरों जैसा हो जाता है वे बड़े संयम के साथ बोलते हैं केवल उन अवसरों को छोड़कर जब उन्हें अपने श्रोताओं के समक्ष कोई नैतिक सत्य उपस्थित करना होता है और तब उनकी वाग्मिता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है यह कुछ विचित्र सा जान पड़ा कि उस प्राच्य सन्यासी का जो भारत में उस भारत में जहाँ उनके अनुसार नैतिकता संसार में सबसे अधिक है ईसाई धर्म संघ द्वारा धन प्रचार के कार्य का विरोध इतना खुलकर करते हैं परिचय विशप निंडे द्वारा कराया गया जो विदेशी ईसाई मिशनरों के कार्य से जून में चीन जा रहे हैं विशप महोदय दिसंबर तक बाहर रहने की अपेक्षा करते हैं पर यदि वे और अधिक रुके तो वे भारत जाएँगे विवेकानंद का प्रीति का ढंग से परिचय कराते हुए विशप ने भारत के आश्चर्यों और वहां के शिक्षित वर्ग की बुद्धि का उल्लेख किया जब अपनी पगड़ी और चमकीले गाउन से सज्जित सुंदर मुखाकृति और प्रखर बुद्धि से चमकती आंखों वाले वह वा श्याम वर्ण सज्जन उठे तो वे अत्यंत आकर्षक लगे उन्होंने विशप को उनके शब्दों के लिए धन्यवाद दिया और फिर अपने देश के जाति विभाजन लोगों के रीति रिवाज तथा भाषाओं की भिन्नता आदि की व्याख्या की प्रधानतः वहां चार उत्तरी भाषाएं हैं और चार दक्षिणी किंतु सर्वत्र एक सामान्य धर्म है तीस करोड़ आबादी वाले राष्ट्र की चतुर्थ पंचमांश जनता हिंदू है और हिंदू एक विचित्र व्यक्ति होता है वह हर काम धार्मिक ढंग से करता है वह धार्मिक ढंग से खाता है धार्मिक ढंग से सोता है प्रातःकाल धार्मिक ढंग से जागता है धार्मिक ढंग से सत्कर्म करता है और धार्मिक ढंग से ही बुराई भी करता है इस अवसर पर वक्ता ने अपने भाषण का प्रमुख नैतिक स्वर ध्यंकृत किया और कहा कि उनके देशवासियों का यह विश्वास है कि निस्वार्थ की भावना ही शुभ है तथा स्वार्थ की सारी भावना अशुभ है इस बात पर उन्होंने अपने सांध्य भाषण में बारम्बार बल दिया और इसे उनके भाषण का सार कहा जा सकता है हिंदू का तर्क है कि घर बनाना स्वार्थ का काम है इसलिए वह ईश्वर की उपासना और अतिथि देव के सत्कार के लिए घर बनाता है अपने लिए भोजन बनाना स्वार्थ की बात है इसलिए वह दिनों के लिए भोजन बनाता है और यदि कोई भूखा अतिथि आ जाए तो वह स्वयं अपने लिए सबसे अंत में भोजन पर और यह भावना देश भर में व्याप्त है कोई भी व्यक्ति भोजन और आश्रय की याचना कर सकता है और हर घर के द्वार उसके लिए खुल जाएँगे